तो शब्द खंड तक ज्ञान नामक गुण के यथार्थ अनुभवात्मक भेद में यथार्थ अनुभव के जो चार भेद बताए गए थे उन भेदों का तथा उनके कर्णों का निरूपण हुआ अब ए नया प्रकरण प्रारंभ हो रहा है अथ अवशिष्ट गुण निरूपण खंड जो अवशिष्ट गुण है अयथार्थ अनुभव स्मृति और बाकी शब्द आदि जो गुण बचे हैं वे सब बुद्धि के बाद कौन सा गुण आता है 24 गुणों में हाँ तो शब्द तो पहले गया है तो सुख बुद्धि सुख दुख इत्यादि ये जो गुण है उनको अवशिष्ट गुण शब्द से लिया जाएगा अनुभव के भी अयथार्थ अनुभव रूप भेद को स्मृति को और स्मृति के अमान्तर भेदों को और सुखादि को अवशिष्ट गुण शब्द से लिया जाएगा संस्कार पर्यंत के और उनका निरूपण जिस प्रकरण में हो रहा है उस प्रकरण का नाम होगा अवशिष्ट गुण निरूपण प्रकरण कहो या खंड कहो अवशिष्ट गुण निरूपण खंड और अथ शब्द का अर्थ है प्रारंभ होता है कब शब्द खंड के अनंतर तो शब्द खंड के अनंतर अवशिष्ट गुणों के निरूपण का खंड प्रारंभ होता है ये अथ अवशिष्ट गुण निरूपण खंड का अर्थ निकलेगा इसमें अयथार्थ अनुभव को बताया जा रहा है तीन प्रकार का तो त्रिविधो अयथार्थ अनुभव अयथार्थ अनुभव तीन प्रकार का है वो बताया जा रहा है कि अयथार्थ अनुभव त्रिविध जो अनुभव के दो प्रकार हैं यथार्थ अयथार्थ अयथार्थ अनुभव के चार भेद हुए और यत, यथार्थ अनुभव के चार भेद हुए और अयथार्थ अनुभव के तीन भेद हैं ये बताया जा रहा है कि अयथार्थ अनुभव त्रिविध तो पहले नाम मात्र से उन तीन भेदों को बताया जा रहा है तीन प्रकारों को इसलिए अयथार्थ अनुभव का जो भेद है उस भेद का उद्देश्य ग्रंथ माना जाएगा इस वाक्य को संशय विपर्य तर्क भेदात तो ये हैं नाम मात्र से ये अयथार्थ अनुभव के तीन भेदों का परिचय दे रहे हैं ना पहला है अयथार्थ अनुभव का भेद संशय नाम का दूसरा है विपर्य नाम वाला और तीसरा है तर्क तो संशय विपर्य और तर्क ऐसे अयथार्थ अनुभव के तीन प्रकार है यथार्थ अनुभव यह तीन प्रकार वाला हुआ अब अयथार्थ अनुभव का जो पहला प्रकार है यानी तीनों प्रकारों का लक्षण और उदाहरण बताया जाएगा तो सबसे पहले अयथार्थ अनुभव का जो पहला भेद है संशय नाम का उसका लक्षण और उदाहरण बताएंगे तो लक्षण करते हैं संशय का एकस्मिन धर्मिणी विरुद्ध नाना धर्मीर वैशिष्ट अवगाही ज्ञानम एकस्मिन एक धर्मिनी विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्य अवगाही ज्ञानम संशय ये संशय का लक्षण है संशय भी एक ज्ञान है और ज्ञान में कौन सा ज्ञान है तो अनुभवात्मक ज्ञान है अनुभवात्मक ज्ञान भी दो प्रकार का यथार्थ यथार्थ तो ये संशय यथार्थ अनुभव तो चार प्रकार का होता है उनमें से कोई नहीं है इसलिए माना जाएगा अयथार्थ अनुभव रूप संशय को और इसका लक्षण क्या होगा तो खाली ज्ञानम संशय इतना ही संशय का लक्षण करेंगे तो ज्ञान तो यथार्थ अनुभव भी है ज्ञान तो स्मृति भी है तो चारों यथार्थ अनुभव और स्मृति इन में भी, भी लक्षण चला जाएगा ना संशय का इसलिए ज्ञानत्वम संशय से लक्षण में इतना लक्षण नहीं किया जा सकता अति व्याप्ति दोष से दूषित होने से तो ज्ञान का विशेषण है अवगाही अवगाही शब्द है ना अवगाही ये पूरा एकस्मिन धर्मिणी यहां दो पद हैं एकस्मिन और धर्मिणी तीन ये दो पद हो गए ना सप्तमे अंत एकस्मिन भी सप्तमे अंत है धर्मिणी भी सप्तमे अंत है और विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट अवगाही ये प्रथमांत एक पद है विरुद्ध से लेकर के अवगाही तक एक पद है वो है ज्ञानम का विशेषण तो विरुद्ध से लेकर के अवगाही तक कई एक वृत्तियां हैं वृत्ति कितने प्रकार की होती है पांच प्रकार की शब्द यानी पद दो प्रकार के होते हैं वृत्तियात्मक अवृत्मक दो प्रकार के पद होते हैं अवृत्त्यात्मक पद कहा जाता है रूढ़ पदों को जो रूढ़ पद है ना कुछ रूढ़ शब्द होते हैं उन्हें अवृत्त्यात्मक पद कहा जाएगा अयुत्पन्न पद कहा जाता है अयुत्पन्न रूढ़ अवृत्त्यात्मक ये पर्याय हो जाएंगे तो एकस्मिन धर्मिणी इसमें एकस्मिन तो अवृत्त्यात्मक पद है धर्मिणी वृत्मक पद है और ये जो विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्य अवगा ये भी वृत्त्यात्मक पद है तो वृत्त्यात्मक पद किसको और फिर वृत्त्यात्मक पद के अवान्तर पांच भेद होते हैं वृत्त्यात्मक पद के अवृत्त्यात्मक नहीं वृत्यात्मक तो पांच प्रकार की वृत्ति होती है वृत्तियात्मक पद को वृत्ति भी कहा जाता है वो वृत्ति पांच प्रकार की ये पांच प्रकार हैं कृत तद्धित समास समासनाद्यंत धातु रूपा सनाद्यंत धातु रूपा ऐसे ये पांच प्रकार हुए कृत रूपावृत्ति अनेक कृदंत शब्दों को कुछ कृत प्रत्यय होते हैं कृत अधित समाशास्त्र सूत्र से कृदंत शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है ना? वो कृत क्या है प्रत्यय कुछ प्रत्ययों का नाम है जो अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय में धातु सूत्र के अधिकार में आए हुए प्रत्यय हैं। उन प्रत्ययों का नाम हो जाता है कृत कृत ये नाम है और वो कृत प्रत्यय जिनके अंत में है उन्हें कृदंत कहते हैं और जो कृदंत शब्द हैं उनकी प्रातिपदिक संज्ञा कृत तद्धित समाशास्त सूत्र से होती है तो एक कृदंतवृत्ति कृत प्रत्या शब्दों को कृदंतवृत्ति कहा जाता है कृत और तद्धित कुछ प्रत्यय होते हैं उनकी तद्धित संज्ञा होती है चौथे पांचवें अध्याय में बताए गए प्रत्यय हैं वे हैं तद्धित प्रत्यय तद्धित प्रत्यय और वो तद्धित प्रत्यय अंत में है जिन शब्दों के उन्हें कहा जाता है तद्धितांत वृत्ति तद्धित रूपावृत्ति कहो तद्धितांत वृत्ति कहो और ये दो वृत्ति हो गई ना कृत प्रत्यांत तद्धित प्रत्यांत तद्धित भी कुछ प्रत्यय हैं वो जिनके अंत में हैं जिन शब्दों के उन्हें तद्धित वृत्ति कहा जाएगा था था। वृत्ति शब्द, शब्द।, शब्द। वृत्तियात्मक शब्द का मतलब कृत प्रत्यांत शब्द तद्धित प्रत्यांत शब्द कृत प्रत्यांत शब्द कृतवृत्ति कहलाएगा तद्धित प्रत्यांत शब्द तद्धित वृत्ति कहलाएगा और समास तो समास होते हैं उनके भी कई एक भेद हैं तो जिन पदों में एक समास होकर के एक पद बनता अनेक पदों में समास होकर एक पद बन होता है समास शब्द का अर्थ ही होता है अनेके शाम पदा नाम भवनम समास अनेक पदों का मिलकर के एक पद होने का नाम है समास समास के पहले एक ही पद नहीं होता अनेक पद होते हैं उन अनेक पदों का मिल करके एक पद हो जाना वो समास कहलाएगा अनेक शाम पदान एक पदी भवनम समास सम भी एक वृत्ति है तो तीन हो गई वृत्ति कृत तद्धित समास और एक शेष ये षलिंग में आया होगा न स्वरूप एक शेष एक विभक्त राम रामो ये शब्द सिद्ध करते समय प्रथमा का द्विवचन सिद्ध करते समय ही राम राम औ तो राम इस प्रातिपदिक से दो राम को कहने की विवक्षा होगी तो दो बार राम राम लिखना पड़ेगा ना और फिर द्वित्व की वकशा में द्विवचन होगा तो स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो सूत्र कहता है कि एक विभक्ति नामक प्रत्यय के परे रहते समान रूप वाले जितने शब्द हैं उनमें से एक शेष रहेगा बाकी का लोप होगा तो द्विवचन में तो दो रहेंगे उनमें से एक रहेगा और बाकी एक का लोप होगा और बहुवचन में कम से कम तीन रहेंगे ज़्यादा ज़्यादा कितने भी रह सकते हैं राम राम राम राम जस तो जस विभक्ति परे रहते हैं उन समान रूप वाले राम शब्दों के अनेक रूपों में से एक तो राम शब्द बचेगा बाकी सब लुप्त हो जाएंगे ये स्वरूपा एक शेष एक विभक्तो सूत्र कहता है और जो एक बचेगा वह ये कहा जाता है वो मानार्थ अभिधाई होता है जो लुप्त तो हुए हैं ना उन सब के अर्थों को ये अकेला ही बताएगा जो बचा हुआ है रामों में एक राम शब्द बचा है वो अपने को तो बताएगा ही लुप्त तो हुआ जो दूसरा राम शब्द था उसके अर्थ को भी बताएगा इसलिए रामों का ही अर्थ निकलेगा दो राम राम यहाँ पर जितने राम शब्द लुप्त हुए उन सब लुप्त हुए राम शब्दों के अर्थ को भी बचा हुआ एक राम शब्द बताएगा ते परिभाषा यह लुप्यते सीष्यते यह शिष्यते स लुप्य मान्थाविधायी तो जो शिष्यते यह शिष्यते का अर्थ है जो अवशिष्ट रहता है यह शिष्यते स लुप्यमान्थी लुप्यमानार्थाभिधाई का अर्थ निकलता है जो लुप्त हुए हैं उनके अर्थ को भी बताने वाला होता है मान शब्दों के अर्थ को बताना जिसका शील है स्वभाव है उसे कहा जाता है लुप्यमान्थाभिधाई जो बचता है वह बाकी लुप्त हुए अर्थ का भी लुप्त हुए शब्दों के अर्थ का भी बोधक होता है स्वभाव तई एक शेष वृत्ति कहलाती है चौथी है ये और पांचवी पांचवीं है सनाद्यंत धातु रूपा सनाद्यंत धातु कुछ सनादी प्रत्यय होते हैं बारह सनक्यच काम्यच इत्यादि बारह सनादी प्रत्यय हैं और उन सनादी बारह प्रत्ययों में से कोई भी एक प्रत्यय जिसके अंत में है उस शब्द स्वरूप को कहा जाएगा सनाद्यंत सनादी बारह प्रत्ययों में से कोई एक प्रत्यय जिस शब्द के अंत में है वो होगा सनाद्यंत शब्द उसे कहा जाएगा सनाद्यंत और उसकी होती है धातु संज्ञा सनादी बारह प्रत्ययों में से एक भी प्रत्यय जिस शब्द के अंत में है उसकी सनाद्यन्ता धातवः इस सूत्र से धातु संज्ञा होती है तो सनादि प्रत्ये जिसके अंत में है ऐसे धातु हैं जैसे पीपठी स पीपठी स इसमें स जो है ना सन संप्रत्य है और इसकी धातु संज्ञा सनाद्यंत धातु सूत्र से होगी पीपठी स का अर्थ होता है पढ़ने की इच्छा पीपठी स धातु पढ़ने की इच्छा रूप अर्थ का बोधक है और पीपठी सती का अर्थ है पढ़ने की इच्छा करता है और पी पठी सा शब्द का अर्थ निकलेगा पढ़ने की इच्छा ऐसे मुमुक्स यानि मुक्त होने की इच्छा करता है मुमुक्षति मुक्त होने की इच्छा करता है यह अर्थ निकलेगा और मुमुक्षा मुक्त होने की इच्छा जिज्ञासा ज्ञा धातु से सन प्रत्यय होकर के जिज्ञासा बन जाता है धातु उससे फिर अंग प्रत्यय वगैरह होकर के जिज्ञासा शब्द बनता उसका अर्थ होता है जानने की इच्छा ये सब पीपठी सी गमी स इत्यादि हैं सनाद्यंत धातुरूप वृत्ति ऐसे पांच प्रकार की वृत्ति हुई ना? तो ये जो विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट अवगाही ये ज्ञान का विशेषण है ना ये वृत्यात्मक पद है क्या मतलब पांच प्रकार की वृत्ति में से कोई ना कोई इसमें वृत्ति हुई है और एक पद में कई वृत्तियाँ हो सकती हैं एक ही रहेगी ऐसा नहीं कई वृत्ति रहेगी तो ये विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट अवगाही इसमें भी अनेक वृत्तियाँ हैं माना जाए तो कृतवृत्ति भी है तद्धित वृत्ति भी हैं और समास वृत्ति भी हैं और ये तीन वृत्तियाँ हैं इसमें सनाद्यंत धातुरुप वृत्ति और एक शेष वृत्ति नहीं है विरुद्ध शब्द बनता ही है वि पूर्वक रुद्ध धातु से अक्त प्रत्यय हो करके अक्त प्रत्यय है कृत प्रत्यय और रुद धातु से होकर के बना तो बन जाता है विरुद्ध और सब सूत्र लग करके विरुद्ध बनेगा रुद्र धातु से वि पूर्वक अक्त प्रत्यय होकर के विरुद्ध बना इसलिए विरुद्ध शब्द को कहा जाएगा कृतवृत्ति और नाना धर्म इसमें समास है कर्मधारे समास हुआ नाना चे धर्माश्चे नाना धर्म तो नाना धर्म और फिर वैशिष्ट के साथ षठी तत्पुरुष समास और वैशिष्ट शब्द में तद्धित वृत्ति हुई है विशिष्ट शब्द हैं विशिष्ट में भी पहले कृत वृत्ति हुई है वि उपसर्ग पूर्वक विष धातु से अक्त प्रत्यय होकर के विशिष्ट शब्द बनता है क्या शब्द बनेगा विशिष्ट और फिर उससे भाव अर्थ में तद्धित प्रत्यय होता है क्षय तो वैशिष्ट बन जाता है विशिष्ट शब्द से तद्धित प्रत्यय क्षय होकर के बन जाता है क्षय का यह रह जाता है वैशिष्ट बन जाता है वैशिष्ट का अर्थ है विशिष्ट का भाव वैशिष्ट तो विरुद्ध जो और फिर विरुद्ध और ना द्वन द्व सामस हैं विरुद्धस् विरुद्धाश्चा चरुद्धना और ते विरुद्धना चेधर्माच्ति विरुद्धना धर्म ऐसा करिए और विरुद्धनाधर्मा वैशिष्ट्य धर्म वैशिष्ट्य ऐसे इतने में ही कहीं एक तो समास हुई तद्धित हुई कृतवृत्ति हुई समास वृत्ति भी हुई और फिर अवगाही में तद्धित प्रत्यय हुआ अव अवउपसर्गपूर्वक गाह धातु से नीनी प्रत्यय हो करके अवगाहीन शब्द बन जाता है क्या शब्द बन जाता है अवगाहीन न नका नकारांत न कालोप हो जाता है और विरुद्ध नाना धर्मान वैशिष्ट्यम अवगाहते तत्शीलम नाना विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट अवगाही ऐसा बन जाता है तो परस्पर विरोधी अनेक धर्मों के वैशिष्ट्य को विषय करना जिसका शील है शील यानी स्वभाव है उसे कहा जाएगा विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्य अवगाही ये ध्यान में आया ना अवगाही का अर्थ है विषय करना और स्वभाव है जिसका अवगाही अर्थ है विषय करना स्वभाव है जिसका किसको विषय करना जिसका स्वभाव है तो वैशिष्ट्य को किसके वैशिष्ट्य को तो धर्मों के वैशिष्ट्य को कैसे धर्मों के वैशिष्ट्य को जो परस्पर विरुद्ध हैं और अनेक धर्म हैं परस्पर विरोधी अनेक धर्मों के वैशिष्ट्य को विषय करना जिसका शील है स्वभाव है ऐसा ज्ञान उसे कहा जाएगा विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्य अवगाही ज्ञान हाँ। हाँ? ज य ऐसा लिखते हैं हा वो तो संयुक्त तो दिखाने के लिए वैशिष्ट में तीन व्यंजन वर्णों का संयोग है शूर्धन्य शकार ट तो के पहले फिर ट भी हल है और य हल है हल है न व्यंजन है तो श ट का संयोग होने से संयुक्त यकार को दिखाने के लिए वैसा लिखते हैं पूर्व के साथ संयुक्त यकार और ये में अ है ये है तो वैशिष्ट्यम ट हल है तो व्यंजन वर्ण पूर्ववर्ती ट के साथ संयोग करके य को लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे तो विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम और संशय यहां पर जो संशय में य है वो असंयुक्त हैं उसको वैसा लिखा है और वैशिष्ट में यह ट तो के साथ उसका संयोग होने से वैसा लिखा तो परस्पर विरोधी अनेक धर्मों के वैशिष्ट्य को विषय करने वाले ज्ञान को संशय कहा जाता है यह अर्थ निकलेगा विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्य अवगाही ज्ञानम संशय इसका लेकिन कहाँ पर उन परस्पर विरोधी अनेक धर्मों को विषय करेगा धर्मों के वैशिष्ट्य को वैशिष्ट्य कहते एक संबंध को धर्मों का वैशिष्ट्य वैशिष्ट्य शब्द का अर्थ क्या है संबंध तो धर्म है विशेषण एक प्रकार से परस्पर विरोधी अनेक धर्म हो जाएंगे विशेषण अरुण अनेक परस्पर विरोधी विशेषणों से विशिष्ट एक हो जाएगा विशेष्य उसे कहा जाएगा धर्मी उन परस्पर विरोधी अनेक धर्मों का यानि विशेषणों का आश्रय वो धर्मी कहलाएगा विशेष्य कहलाएगा तो एक आश्रय में धर्मी में यानी एक विशेष्य में परस्पर विपरीत अनेक धर्मों के वैशिष्ट्य रूप संबंध को विषय करने वाले ज्ञान को संशय कहा जाता है ये संशय का लक्षण हुआ इसलिए लिखा कि एकस्विन धर्मिणी एकस्मिन धर्मिणी यानी एक, एक ही विशेष्य में एक ही आश्रय में परस्पर विरोधी अनेक धर्मों के वैशिष्ट्य रूप संबंध को विषय करने वाला ज्ञान संशय कहलाएगा यह अर्थ निकलेगा ये ध्यान में है ना तो अब उदाहरण बताते हैं इसका यथा स्थानुर्वा पुरुषो इति तो यथा या जैसे कि स्थानुर्वा पुरुषो ये जो ज्ञान है ये एक ही स्थानु कहा जाता है जैसे पेड़ काटते हैं ना तो उसका जो पूरा होता है जमीन से लेकर के शाखाएं जहाँ से निकल करके फैलती हैं उसके बीच वाला भाग स्तंभ जैसा उसे तना कहा जाता है और वो पूरा तना जड़ से न काट करके इतने ऊंचाई से काट लें दो तीन फुट या पाँच फुट नीचे जमीन के साथ छोड़ करके ऊपर से ही काट लिया किसी ने तो जो बचा हुआ तने का भाग है जमीन के साथ उसे कहा जाता है स्थानु स्थानु हिंदी में ठूंठ भी कहते हैं ठूंठ बचा है ठूट कहते हैं ना, ठूट ठू ठ में उठू और ट दूसरा ट है पूरा और पहला ठ है उसमें ठ में ऊ की मात्रा है ठूठ अच्छा दो ठ हैं दो ठूठ ठूट अच्छा दीर्घ ठूट अच्छा तो ठूठ यानी स्थानु ठूठ तो वो जो ठूठ है मंद अंधकार में दूर से देखेंगे यदि पांच फुट है वो तो ऐसा लगेगा कि कोई मनुष्य खड़ा है तो एक दूसरी वृत्ति बनेगी स्थानु है एक वृत्ति बनेगी मनुष्य है तो स्थानु रूप एक ही धर्मी हुआ और उसमें वो जो ठूठ रूप एक धर्मी हुआ और उसमें परस्पर विरोधी नाना धर्म हो गए स्थानुत्व पुरुषत्व धर्म और इन स्थानुत्व पुरुषत्व ये परस्पर विरोधी धर्म हैं या स्थानुत्व स्थानुत्वाभाव पहले वाले में स्थानुर्वा में ये कहिए कि अयम यानी ये ठूठ स्थानुत्व धर्म वाला है या स्थानुत्वाभाव वाला है ये जो ज्ञान हुआ इसमें एक ठूट रूप धर्म में इदम शब्द से ग्राह्य अयम शब्द से ग्राह्य वो ठूट रूप धर्म हुआ उसमें स्थानुत्व और उसका विरोधी स्थानुत्वाभाव इन दो धर्मों को विषय करने वाला ये नाना धर्म हो गए परस्पर विरोधी नाना धर्म हो गए दो धर्म उनको विषय करने वाला ज्ञान वो हो गया स्थानुर्वा स्थानुत्व भाववानवा ये स्थानुत्ववान है या स्थानुत्व अभाववान है तो इसमें स्थानुत्व धर्म से विशिष्ट हैं या भाव से विशिष्ट हैं ये ठूठ ये ज्ञान हुआ एक ही धर्मी में आश्रय में पुरोवर्ती इदम शब्द इदम अर्थ में परस्पर विरोधी स्थानुत्व भाव रूप विरोधी धर्मों को विषय करने वाला एक ज्ञान हुआ विरोधी धर्म के वैशिष्ट्य को यानि संबंध को विषय करने वाला एक ज्ञान हुआ ये संशय कहलाएगा ऐसे दूसरी कोटि होगी पुरुषत्वान पुरुषत्वाभावान व वा अयम तो पुरुषत्व पुरुषत्वाभाव ये भी परस्पर विरोधी नाना धर्म है और इनको विषय का करने वाला इनके वैशिष्ट्य को विषय करने वाला एक धर्मी में पूर्ववर्ती इदमर्थ में ज्ञान हुआ वो संशय कहलाएगा तो स्थानुर पुरुषोवा ये ज्ञान संशय है क्योंकि एक ही इदमर्थ में स्थानुत्व स्थानुत्वाभाव पुरुषत्व भाव पुरुशत्व, रूप परस्पर विरोधी अनेक धर्मों के वैशिष्ट रूप संबंध को विषय करने वाला यह ज्ञान है इसलिए इसे संशय कहा जाएगा तो क्या संशय होता हाँ तो वो दो व्यक्ति हैं तो दो व्यक्ति के अलग अलग स्वभाव हैं वो विरोधी स्वभाव हैं और नाना भी हैं उसको लेकर के जो है संशय होगा नाम भी अलग हैं दो व्यक्ति हैं तो दो जुड़वा होने पर भी अलग अलग दो व्यक्ति हैं तो उनमें अलग अलग अंतर नहीं होगा तो दो शरीर ही नहीं होंगे अंगूठे का दोनों के निशान लोगे ना दोनों के अंगूठे का निशान लोगे तो जरूर फर्क मिलेगा नहीं मिलेगा कहते संसार में जितने भी लोग हैं बाकी तो सब समानता हो सकती हैं लेकिन अंगूठा कभी किसी का एक दूसरे के जैसा नहीं होता इसलिए अंगूठे का निशान लिया जाता है ऐसे आंख में भी कुछ अंतर रहता है कितनी भी दूसरी समानताएं हो तो वो जो सहसा एक जैसा ही मानते हैं इसलिए कि मोटे मोटे तौर पर व्यक्ति में भेद दिखाने वाले जो विरोधी धर्म है वो दिख नहीं रहे हैं इसलिए समान मानते हैं लेकिन उनमें भी व्यक्ति भेद है तो व्यक्ति भेदक धर्म भी है विरोधी परस्पर उनको देखा जाता है फिर उससे अंगूठे का निशान है तो आंख चेक करने वाली मशीन होगी उससे तो क्या थे थे। हाँ तब जब पूछ लेते उसको पूछ लेते हैं राम कोई शाम कह कर करके पूछ लेंगे व्यवहार करेंगे तो वो बताएगा कि मैं राम नहीं हूं शाम नहीं हूं राम हूं हाँ तो उस समय तो फिर भ्रम में ही रहेंगे उस समय हो सकता है राम को ही शाम कह रहे भ्रम है।, है लेकिन जब जिससे भेद ज्ञान हो दोनों का ऐसा धर्म ज्ञात होने पर यथार्थ निर्णय होगा तब तक तो नहीं विपर्य है भ्रम है विपर्य वो विपर्य है संशय नहीं है दोनों अयथार्थ अनुभव हैं लेकिन ये स्थानु में ये स्थानु हैं कि पुरुष है ये संस है और ये पुरुष ही हैं ये भी पर्याय और ये स्थानु ही हैं ये यथार्थ ज्ञान दो कोटि रहेगी उसमें से एक यथार्थ रहेगी एक अयथार्थ रहेगी दोनों कोटियों को लेकर के चल रहे हैं तो संस है दो में से एक अयथार्थ कोटि को लेकर के चल रहे तो विपर्य और यथार्थ कोटि को लेकर के चल रहे हैं तो, तो प्रमाण ये हो जाएगा तद अभावती प्रकार अनुभव अयथार्थ अनुभव हाँ अभाव का, इसमें कुछ अभाव अभाव दो दो है। हाँ तो इसलिए ये अतिव्याप्ति तो नहीं अव्याप्ति कहा जाएगा ये अयथार्थ अनुभव का ये भेद है तो अयथार्थ अनुभव लक्ष्य है ना तो लक्ष्य एक देश हुआ ये संस है और उसमें अयथार्थ अनुभव का लक्ष्य देश में लक्षण यदि नहीं घटेगा तो अव्याप्ति मानी जाती है अव्याप्ति नाम का दोष माना जाता है अतिव्याप्ति नहीं हाँ तो तो हाँ हाँ तो इसलिए इसमें लक्षण नहीं घटेगा घटना चाहिए नहीं घटेगा तो अव्याप्ति दोष आएगा यह कहना चाहिए अतिव्याप्ति नहीं अव्याप्ति दोष आएगा अव्याप्ति दोष की आशंका कर सकते हैं लेकिन ओ, ये जो है अयथार्थ अनुभव का लक्षण तद अभावती तत्प्रकारक अनुभव ये हैं और वो भी यहाँ पर हो रहा है तत् शब्द से लिया जाएगा पुरुषत्व को तद अभाव शब्द से लिया जाएगा पुरुषत्व अभाव और पुरुषत्व पुरुषत्वाभावान जो सामने वाला स्थानु है उसमें पुरुषत्व प्रकारक ज्ञान ये अयथार्थ ज्ञान है ऐसे स्थानुत्वान स्थानुत्वाभावान वे ज्ञान भी कहा जाता है अयथार्थ ज्ञान तो तत् शब्द से लीजिए ये आपके स्थानुत्वाभाव को तद अभाववती तो स्थानुत्वाभाव का अभाव वो है स्थानुत्व और स्थानुत्वान में स्थानुत्व प्रकारक ज्ञान स्थानुत्वाभाव का अभाव स्थानुत्वान में जो स्थानुत्वाभाव प्रकारक ज्ञान वो भी अयथार्थ ज्ञान हो जाएगा उसे भी अयथार्थ ज्ञान कहेंगे स्थानुत्वाभावान वा इस ज्ञान को कहेंगे ना और ये स्थान में स्थानुरेव अयम ये यथार्थ ज्ञान है इसलिए संशय में दोनों कोटि होती हैं यथार्थ इसलिए तीन ज्ञान बताएं न वहाँ पर संशय भी विपर्य भी और प्रमा भी स्थानुत्वाभावान एव ये विपर्य होगा स्थानुत्वान स्थानुत्वाभावान वा ये संशय होगा संशय में दोनों कोटी रहेगी यथार्थ कोटी भी रहेगी अयथार्थ कोटी भी रहेगी हाँ हाँ हाँ तो संशय में खाली विपर्य ही विपर्य रहेगा ऐसा नहीं तब तो तो विपर्य कोटि में ही चला जाएगा संशय होता है विपर्य और प्रमाण यानी यथार्थ अयथार्थ उभय अनुभव से उभय साधारण संशय होता है उसमें दोनों भी रहते हैं जब स्थानुत रेव अयम ये लेंगे तो स्थानुत्वान तो में स्थानुत्व तो प्रकारक ज्ञान वो तद्वत तद्वती तत्प्रकारक तद्वत अनुभव होने से यथार्थ हो जाएगा और जब वो घटाना है अयथार्थ अनुभव का लक्षण तो वो कोटि लेनी होती है पुरुषत्व पुरुषत्वाभावान में पुरुषत्व प्रकारक ज्ञान ये अयथार्थ ज्ञान है वो भी विपर्य है यानी हाँ। तो तो अयथार्थ अनुभव का भेद संशय नहीं होना चाहिए ये आप कहते हैं लेकिन इसको अयथार्थ कोटि में ही इसलिए रखा है कि स्थानों में विपरीत भी होता है ना एक कोटि विपरीत वाली भी है उस विपरीत वाली कोटि को लेकर के अयथार्थ अनुभव में हो जाएगा तो से यथार्थ में इसको सकते ओ यथार्थ कोटि को लेकर के वो इसलिए प्रमा भी प्रमा और यानी यथार्थ अनुभव अयथार्थ अनुभव उभय साधारण रूप है ये इसलिए संशय है तो उभय साधारण होने के कारण केवल विपर्य ही नहीं कहा जाएगा अयथार्थ अनुभव तो विपर्य ही है वहाँ तो तद अभावती तत् प्रकारक ज्ञान ही है और उसका लक्षण ये विपर्य वाली कोटि में ही घटेगा यथार्थ कोटि में नहीं घटेगा ये मानना होगा हाँ हाँ तो इसको फिर कल बताएंगे